नोशो टॉक मरो हे जोगी मरो नंबर नाइनटीन घटीघट गोरख कहे कहानी गोरख कहते हैं कि मैं पुकारता हूं तुम्हें ये जो मैं कह रहा हूं ये जो मेरे कथन हैं, ये तुम्हारे लिए आवाहन है ये सिर्फ बात की बात नहीं है यह पुकार है सुन लो तो तुम्हारे भीतर जो अभी अप्रगट है प्रगट हो जाए। जो नाच तुम्हारे पैरों में पड़ा है उस पृथ्वी तरंगित हो जाए और जो अपूर्व आकाश तुम्हारे भीतर है वह प्रकट हो तो सृष्टि समृद्ध हो जाए घटघट गोरख कहे कहानी इसलिए कहते हैं कि मैं एक एक घट में पुकारना चाहता हूं यह कहानी मैं एक एक से कह देना चाहता हूं यह तुम्हारे भविष्य की कहानी अब यह गोरख के लिए तो अतीत की कहानी हो गई यही गुरु और शिष्य का भेद है जो गुरु के लिए अतीत हो गया है वो शिष्य के लिए भविष्य है जो गुरु में वास्तविक हो गया है शिष्य के लिए संभावी है जो गुरु का बीता हुआ कल है वो शिष्य का आने वाला कल है और अगर आज इन दोनों का मिलन हो जाए तो सत्संग बीता कल और आने वाला कल जहां मिलते हैं उसी को तो आज कहते हैं ना हम इस क्षण सारा अतीत मिल रहा है और सारा भविष्य मिल रहा है जिस क्षण वास्तविक हो गए किसी व्यक्ति का मिलन संभावी किसी व्यक्ति से हो जाता है उस क्षण सत्संग हो जाता है उस चिंगारी का नाम सत्संग है और वह चिंगारी अपूर्व है एक दफा जल उठती तो फिर बुझना नहीं जानती घटघट गोरख कहे कहानी कांचे भांडे रहे न पानी इतना ख्याल रखना कि परमात्मा तो बरसने को तत्पर है लेकिन अगर तुम कच्चे घड़े हो तो संभाल ना पाओगे ऐसा भी नहीं कि परमात्मा तुम पर नहीं बरसा है बरसा है मगर तुम कच्चे घड़े हो तो परमात्मा की वर्षा सौभाग्य बनने की बजाय उल्टे दुर्भाग्य हो जाती जो जानते हैं उनके लिए दुर्भाग्य भी सौभाग्य है और जो नहीं जानते उनके लिए सौभाग्य भी दुर्भाग्य हो जाते परमात्मा बहुत रूपों में तुम्हारे पास आता है मगर तुम पहचान नहीं पाते कच्चे भांडे उसकी वर्षा होती तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की घड़ी आ जाती पको कैसे पकोगे अग्नि से गुजरना होगा इसलिए सदियों सदियों में सन्यास का जो रंग चुना गया है गैरिक उसका कारण इतना ही था वह अग्नि का रंग है अग्नि से गुजरना होगा साधना से गुजरना होगा तो सधोगे तो पकोगे सत्संग में पुकार सुनी जाती साधना में पुकार को प्रयोग दिया जाता है सत्संग में बात जम जाती है साधना में उस बात के अनुकूल जीवन को रूपांतरित किया जाता है साधना तुम्हारे भीतर कच्चे घड़े को पकाने का उपाय है घटघट गोरख कहे कहानी कांचे भांडे न पानी गोरख कहते मैं तो पुकारता हूं मैं तो बरस उठता हूं मगर कच्चे घड़े हैं उनमें पानी टिकता नहीं वे तो उल्टे नाराज हो जाते कच्चा घड़ा तो नाराज हो ही जाएगा उसकी तो जिंदगी खराब हो गई उस पर तो वर्षा क्या हो गई वह तो मिट गया वर्षा सौभाग्य नहीं बनी दुर्भाग्य हो गई कच्चा घड़ा तो वर्षा से डरेगा लेकिन जो घड़ा वर्षा से डरेगा वो भरेगा कैसे कच्चा घड़ा कभी नहीं भर पाएगा खाली का खाली रहा आएगा इसलिए तो अधिक लोगों की जिंदगी अर्थहीन है रिक्त खाली उसमें कोई रसधार नहीं बहती ऐसा भी नहीं लगता कि क्यों हम जी रहे हैं किस लिए क्या प्रयोजन न होते तो क्या हर्ष था हुए तो लाभ क्या लोग जी लेते हैं ढो लेते हैं जीवन के बोझ को लेकिन इस जीवन में कोई नृत्य गीत उत्सव नहीं होता और जहां नृत्य नहीं उत्सव नहीं गीत नहीं वहां परमात्मा के प्रति धन्यवाद का तो सवाल कैसे उठेगा धन्यवाद तो केवल वे ही दे सकते हैं जो धन्य और धन्यवाद ही प्रार्थना है और धन्यवाद ही पूजा है यहां भी तू वहां भी तू जमी तेरी फलक तेरा कहीं हमने पता पाया ना हरगिज आज तक तेरा बड़े मजे की बात है विरोधाभासी कि वही सब जगह और उसका पता कहीं मिलता नहीं किसी से पूछो परमात्मा कहा है तो कोई उत्तर नहीं दे सकता जो जानते हैं वो कहते हैं सब जगह मगर अगर उनसे भी पूछो कि ठीक ठीक जगह बता दे कहा है? ताकि वहां हम चले जाएं और दर्शन कर लें, तो कोई पता नहीं दे सकता यहां भी तू वहां भी तू जमी तेरी फलक तेरा यह तो हम सुनते हैं कि आकाश भी तेरा है और पृथ्वी भी तेरी है और यहां भी तू है और वहां भी तू है सब तरफ तू है कहीं हमने पता पाया ना हरगिज़ आज तक तेरा लेकिन तेरा पता नहीं मिलता पता तब तक न मिलेगा जब तक तुम्हें उसका होना भीतर मालूम ना पड़ जाए आकाश में होगा ये तो अनुमान है सुनी हुई बात है कहते हैं ज्ञानी पृथ्वी उसकी होगी होगी सारे बुद्ध कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे मगर ये भरोसा हुआ अनुभव ना हुआ उसका प्राथमिक अनुभव स्वयं के भीतर होता है वहां से पता मिलता है और जिसे वहां पता मिल गया उसे फिर सब जगह उसका पता है फिर जगह जगह वही है जिसने भीतर देख लिया उसे सब जगह वह दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है और जिसे अपनी बगिया में फूल दिखाई पड़ गए फिर हर फूल में उसी की झलक है और जिसने उसका भीतर नाथ सुन लिया फिर कहीं भी नाथ होगा तो उसी की याद आएगी तुम बाहर की दिवालियां बहुत मना चुके अब भीतर की दिवाली मनाओ वहां अंधेरा तोड़ना है और वहां अंधेरा टूट सकता है तुम हकदार हो तोड़ने के तुम्हारा अधिकार है तोड़ना न तोड़ो तो तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं किसी और की शिकायत मत करना और किसी और पर दायित्व मत टालना कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया इसलिए ना तोड़ पाए कि ऐसी परिस्थिति ना बनी इसलिए नहीं तोड़ पाए परिस्थिति रोज बन रही है तोड़ने की तुम झुटलाए जाते हो इंकार किए जाते हो परिस्थिति को यह बात दूसरी है तुम्हारे द्वार पर भी बुद्धों ने दस्तक दी और तुम्हारे द्वार पर भी गोरख ने अलग जगाई तुम सुनते ही नहीं घटीघट गोरख फिर निरुता को घट जागह को घट सोता घटीघट गोरख घटघट मीन बड़ा प्यारा वचन गोरख के गुरु थे मचंद्रनाथ मछली उनका प्रतीक है मीन गोरख कहते हैं घटीघट गोरख घटीघट मीन हरेक के घट में गोरख भी छिपा है और मच्छंदर नाथ भी छिपा है हरेक के भीतर चेला भी छिपा है और गुरु भी लेकिन लोग पहचान ही नहीं पाते कि तुम्हारे भीतर दोनों छिपे हैं जिसे जागना है वही भी छिपा है और जो जगाएगा वही भी छिपा है तुम्हारे भीतर दोनों चकमक पत्थर मौजूद है जरासी घर्षण की बात है कि आग पैदा हो जाएगी जिस गुरु को तुम बाहर खोज लेते हो वो असल में और कुछ भी नहीं तुम्हारे भीतर के गुरु की प्रतिछवि है बाहर का गुरु तो दर्पण है जिसमें तुम भीतर के छिपे गुरु को देख लेते हो इसलिए ख्याल रखना बाहर का गुरु आत्यंतिक नहीं है सिर्फ भीतर के गुरु की याद दिलाने का उपकरण मात्र है जैसे बाहर किसी ने वीणा बजाई और तुम्हारे हृदय में गुदगुदी फैल गई और तुम्हारे हृदय में एक संगीत झलकने लगा जैसे बाहर सुबह निकली ताजगी फैली और तुम्हारे भीतर नींद टूटी और तुम्हारे भीतर भी ताजगी आई और सुबह हुई जैसे तुमने स्नान किया स्नान तो बाहर हुआ लेकिन देह शीतल हुई तो भीतर मन भी शीतल हुआ ऐसे ही बाहर का गुरु है भीतर के गुरु को चोट देने के लिए घटी-घटी गोरख, घटी-घट मीन गोरख कहते हैं कि मैं तुम्हें यह कह देना चाहता हूं तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे भीतर छिपा है और तुम्हारा शिष्य भी मगर यात्रा शिष्य से शुरू करनी पड़ेगी जो अपने शिष्य को भी नहीं पहचान पाया वो अपने गुरु को कैसे पहचान पाएगा गुरु तो सभी बनना चाहेंगे कौन गुरु नहीं बनना चाहता लेकिन शिष्य बनने की क्षमता बहुत थोड़े से लोगों की होती और जिनकी शिष्य बनने की क्षमता होती वही एक दिन गुरु बन पाते शिष्य बनना अहंकार के विपरीत पड़ता है गुरु तो कोई भी बनना चाहता है यहां मेरे पास लोग आते दस पांच दिन यहां ध्यान करेंगे कुछ देर यहां रुकेंगे फिर वो तत्ण गुरु बनने की आकांक्षा से भर जाते दूसरों को समझाना शुरू कर देते अभी खुद भी समझ में पड़ा नहीं अभी खुद भी कुछ सूझा नहीं दूसरों को सुझाने लगते मुस्से के पूछ भी लेते हैं ऐसे ना समझ लोग हैं मुस्से के पूछते भी कि अब हम अपने गांव जा रहे हैं अब हम दूसरों को समझा सकते अब हम दूसरों को ध्यान करवा सकते क्योंकि हमने दस दिन ध्यान करके सब देख लिया जैसे कि ध्यान कोई करके देखने की बात हो कि दस दिन तुमने ध्यान की प्रक्रिया कर ली तो तुम्हें ध्यान का पता चल गया लेकिन मजा इस बात में ज्यादा है कि दूसरों को बताएंगे दूसरों का नेतृत्व करेंगे नेता होने की बड़ी आकांक्षा है, फिर चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो नेता होने की बड़ी आकांक्षा अहंकार की इसलिए तुम कूड़ा करकट कुछ भी इकट्ठा कर लेते हो दूसरों के सिर में डालने लगते हो तुम्हें कुछ भी पता नहीं तुम्हारा छोटा बच्चा भी तुमसे पूछता है ईश्वर है तो तुमने कभी ख्याल किया तुम किस अकड़ से कह देते हो कि हां ईश्वर है तू भी जब बड़ा होगा तुझे पता चल जाएगा ना तुम्हें पता चला है लेकिन तुम धोखा दे रहे हो और तुम अपने बच्चे को धोखा दे रहे हो अपने अबोध बच्चे को धोखा दे रहे हो तुम निर्दोष बच्चे को धोखा दे रहे हो फिर कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों किसी ना किसी दिन यह बच्चा यह बात जान ही लेगा कि तुमको भी ईश्वर का पता नहीं और तब तुम्हारे प्रति अगर इसकी सारी श्रद्धा खंडित हो जाए तो आश्चर्य क्या है मां बाप के प्रति बच्चों की श्रद्धा इसलिए खंडित होती क्योंकि मां बाप ने झूठे आश्वासन दिए झूठे दावे किए जो समय में सब उखड़ जाते एक दिन बच्चा तुम्हारी नग्नता देख लेता है तुम्हें खुद भी कुछ पता नहीं लेकिन तुमने तब धोखा दिया था जब बच्चा असहाय था मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सारी दुनिया में बच्चों के मन से माता पिता के प्रति श्रद्धा उठने का बड़े से बड़ा कारण यही है कि बच्चों को एक दिन ये पाखंड दिखाई पड़ जाता कास तुम ईमानदार रहे होते जब तुम्हारे बेटे ने तुमसे पूछा था कि ईश्वर है तुमने कहा होता कि मैं तलाश रहा हूं मुझे अभी मिला नहीं तू भी तलाश ना और जब तक मुझे मिला नहीं मैं कैसे कहूं कि है और कैसे कहूं कि नहीं मैं कुछ भी ना कह सकूंगा मैं ऐसा हाय हूं तुमने अपनी दीनता प्रकट की होती तो जिस दिन बच्चा बड़ा होता उस दिन सदा के लिए तुम्हारे प्रति सम्मान रखता कि तुम ईमानदार आदमी हो तुमने धोखा नहीं दिया तुम झूठ नहीं बोले और तुमने अगर अपने बच्चे को कहा होता कि तू भी खोजना जैसे मैं खोज रहा हूं और अगर तुझे पहले पता चल जाए तो तू मुझे बता देना मुझे पहले पता चल जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगा तुमने कहा इतना सम्मान किया होता तो श्रद्धा टूट नहीं सकती थी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के प्रति विद्यार्थियों की कोई श्रद्धा नहीं कारण साफ है श्रद्धा योग ही कुछ नहीं झूठी बातें तुम कर रहे हो जिनका तुम्हारे जीवन से कोई तालमेल नहीं है तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिनका तुम्हें पता नहीं तुम बातें कर रहे हो क्योंकि करनी है क्योंकि पाठ्यक्रम का अंग है मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हुआ तो मुझे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में हटाया गया निकाला गया मुझे क्योंकि शिक्षक मुझसे नाराज होने लगे दर्शन शास्त्र का मैं विद्यार्थी था तो मैंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर को पूछा कि पहले यह बात साफ हो जाए कि जो आप समझा रहे हैं इसका आपको पता है वो तो एकदम नाराज हो गए कि अगर मुझे पता नहीं तो बताता कैसे मैंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने किताबें नहीं पढ़ी किताबें तो आपने जो पढ़ी वो मैं भी पढ़ सकता हूं मैं भी पढ़ रहा हूं मैं ये पूछता हूं आपको अनुभव हुआ है पतंजलि के योग पर बोल रहे थे मैंने उनसे पूछा कि ध्यान आपने किया समाधि का कोई अनुभव हुआ है निर्विकल्प कोई दशा आपने अनुभव की उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखकर भेजा कि मैं झंझटें खड़ी करता हूं तो या तो वे नौकरी छोड़ देंगे या मुझे कहीं और भेज दिया जाए हम दोनों एक साथ एक ही कक्षा में नहीं हो सकते उन्होंने कहा कि मुझे बेचैनी पैदा कर देता है। इस तरह की बातें पूछ देता है जो कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे कुछ पता नहीं लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे पता नहीं तो बाकी विद्यार्थी कहें पढ़ा क्या रहे तो यह भी मैं कह नहीं सकता कि मुझे पता नहीं ये तो मान के चलना पड़ेगा कि मुझे पता है मैं उनसे मिला भी मैंने कहा कि आप एक दफा साफ साफ कह दें कि पता नहीं मैं आपको बिल्कुल बाधा नहीं दूंगा एक दफा आप कह दें उनका मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे पता नहीं अगर मैं कहूं मुझे पता नहीं तो फिर मैं कर क्या रहा हूं ये तो मैं कह ही नहीं सकता और तुम इस तरह के प्रश्न पूछने बंद कर दो मैं भी प्रश्न तब तक पूछे जाऊंगा जब तक सच्चा उत्तर ना आ जाए क्योंकि मुझे आपके चेहरे से पता चलता है कि आपको पता नहीं है आपको निर्विकार निर्विकल्प चित्त का कोई अनुभव नहीं मैं प्रश्न पूछता हूं तभी आप इतने बेचैन और परेशान हो जाते शिक्षकों के प्रति सम्मान नहीं हो सकता क्योंकि सम्मान का मौलिक आधार नहीं है। मगर हर व्यक्ति गुरु होना चाहता है ध्यान रखना दोनों तुम्हारे भीतर छिपे हैं गुरु भी और शिष्य भी मगर शिष्य होने से शुरू करना तो गुरु होने तक पहुंच जाओगे और तब वैसी गुरुता होगी जो सप्राण होगी जो अनुभव पर आधारित होगी